कबूतरों की भाषा लेखन रोजमेरी वेल्स चित्रांकन ग्रेग शेड हिंदी वॉइसओवर पार्थु मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि जूलियट के छठे जन्मदिन पर दादाजी उसे दो उपहार देते हैं उनमें एक ब्रुकलिन छत की मचान से एक कबूतर है दूसरा उपहार महान युद्ध की कहानी है केवल 9 साल के एक अनाथ लड़के के रूप में दादाजी ने इतानवी सेना में लड़ाई लड़ी थी दादाजी उन कबूतरों की देखभाल करते थे जो दुश्मन की गोलाबारी के बीच से होकर गुप्त संदेश पहुंचाते थे और उन पुराने दिनों का एक कबूतर उनकी याद में आज भी जीवित था जूलियट ने अपने दादा की कहानी में वर्णित पक्षी के नाम पर अपने जन्मदिन के कबूतर का नाम भी इसाबेला रखा दादाजी ने कहा कि ईसा के घर जाने से पहले जूलियट को कबूतरों की भाषा सीखनी होगी लेकिन वो कैसे संभव होगा लेखक का नोट हजारों वर्षों से लोग हवा के माध्यम से संदेश भेजने के लिए घरेलू कबूतरों का उपयोग करते आए हैं पहले विश्व युद्ध में विशेषकर कबूतरों की वीरता की कहानियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं दुश्मन सैनिकों के लिए लगभग अदृश्य पक्षी छोटे कोडित संदेशों के वफादार वाहक थे जो सैनिकों को किसी भी आपात स्थिति या रहस्यों के बारे में सचेत करते थे पंख वाले नायकों ने दोनों तरफ के सैनिकों और नाविकों की जान बचाई पक्षियों को सम्मान पदक और एक देश द्वारा सर्वोच्च सैन्य सम्मान भी दिया गया आज भी उन्हें कई देशों की सशस्त्र सेनाओं द्वारा याद किया जाता है जिनके जवान उस भयानक युद्ध में लड़े थे और अब मुख्य कहानी मैं अब दादाजी और खुद को उनकी ब्रुकलिन वाली छत पर बैठे हुए देख सकती हूँ ये मेरा छठा जन्मदिन है हम केप न्यू जर्सी से दादाजी के कबूतरों के घर आने का इंतजार कर रहे हैं आज सुबह उन्हें रेसिंग कबूतरों के अन्य झुंडों के साथ ट्रक द्वारा वहां ले जाया गया था मेरे दादाजी आकाश को देखते हैं मैं हमेशा कबूतरों की भाषा बोलता हूं जूलियट उन्हें कहना पसंद है दादाजी ने महान ओपेरा के नाम पर अपने कबूतरों के नाम रखे मार्सेलिना ओटावियो एल्वीरा अल्फ्रेडो इससे पहले कि मैं बोल पाती मैं उन नामों को जान गई थी आज दादाजी ने मुझे जन्मदिन पर एक कबूतर भेंट किया वो कबूतर अभी दूसरों के साथ उड़ने के लिए बहुत छोटा है वो गुलाबी भूरे रंग की है और उस पर कोको भूरे रंग की परत है ऐसे पंखों के रंग वाले कबूतर को इसाबेला बुलाया जाता है दादाजी ने मुझे बताया मैं भी उसे इसी नाम से बुलाऊंगी मैंने दादाजी से कहा दादाजी ब्रुकलेन आकाश के किनारे से कुछ नाराज हुए क्योंकि वो न्यूजर्सी के आकाश से जुड़ता था आज मैं तुम्हें एक अन्य ईसा के बारे में बताऊंगा उन्होंने मुझसे कहा इटली में बहुत पहले और बहुत दूर की बात है फिर अपने छठे जन्मदिन पर मैंने पहली बार दादाजी की ये कहानी सुनी मेरा कोई माँ या पिता नहीं था मेरा पालन पोषण फ्रांसिस्कन ब्रदर्स द्वारा एक मठ में अन्य अनाथ लड़कों के साथ हुआ मुझे लड़ना पसंद नहीं था इसलिए मैं छत के बगीचे में अकेला रहता था उस बगीचे में जैतून और अंजीर के पेड़ और सैकड़ों साल पुरानी सेंट फ्रांसिस की एक मूर्ति थी वहाँ लाल टाइल की छतों के नीचे एक कबूतर खाना था जो पहाड़ी हवा के लिए खुला हुआ था जब मैं भी तुम्हारे तरह छह साल का था तब मैंने पक्षियों की देखभाल करना सीखा फिर मैं उनकी भाषा बोलने लगा जब मैं सात साल का हुआ तो मुझे झुंड का प्रभारी नियुक्त किया गया वहां अस्सी पक्षी थे मैं उन सभी को उनके नाम से जानता था लेकिन मेरी पसंदीदा बारिश के बादलों के रंग वाली एक मादा थी बेशक मैंने उसका नाम ईसा रखा फ्रांसिस्कन ब्रदर्स उसे मेडरीना कहते थे जिसका अर्थ होता है वो मेरे लिए बिल्कुल एक माँ जैसी ही थी गर्मियों में ब्रदर्स मुझे मशरूम इकट्ठा करने के लिए पहाड़ी जंगल में भेज देते थे कुछ पेड़ों के नीचे खासकर हिरण के किनारे उगने वाले सबसे नाजुक मशरूम उगते थे ईसा जो हमेशा मेरे कंधे पर बैठी रहती थी मेरे छोटे छोटे संदेश लिखने का इंतजार करती थी ताकि मैं रसोई को बता सकूं कि आज मुझे क्या मिला है मैं उसके पैर के चारों ओर कागज लपेटता और उसे वापस भेज देता ताकि रसोई को पता चले कि उसे रात के खाने के लिए क्या तैयार करना है मैंने सोचा था कि यह शांत जीवन हमेशा रहेगा लेकिन एक दिन महान युद्ध शुरू हो गया उसके तुरंत बाद सेना ने मठ पर धावा बोल दिया उन्होंने सबसे बड़े लड़कों और सभी कबूतर छीन लिए अपनी इसाबेला के बिना मैं शोक में डूब गया और सात दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया लेकिन सौभाग्य से दो सैनिक वापस लौटकर आए उन्होंने कबूतरों के प्रभारी लड़के की मांग की क्योंकि सर्जेंट उन कबूतरों के साथ कुछ नहीं कर पा रहा था इस तरह नौ साल की उम्र में मुझे सेना में भर्ती कर लिया गया कोई भी मुझे यह नहीं बता सका की एल्प्स में इटालियंस ऑस्ट्रियाई सेना से क्यों लड़ रहे थे मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी क्योंकि मैं किसी भी लड़ाई से बहुत दूर था और कबूतरों और मेरे खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन था एक दिन दो लेफ्टिनेंट मेरे कैप्टन के डेरे पर रुके वे युद्ध में ले जाने के लिए तीन कबूतर चाहते थे उन्होंने मेरे दो सबसे मजबूत कबूतरों ब्रूनो और अल्बर्टो को चुना फिर उन्होंने ईसा को चुना मैं गिड़गिड़ाया और रोया और मैंने उनसे कहा कि वो अभी अप्रशिक्षित है वो कोई खास अच्छी नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि इसाबेला का रंग दुश्मन सैनिकों के लिए अदृश्य होगा इसलिए वे उसे भी जबरदस्ती ले गए मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता चला कि वहाँ पहाड़ों में क्या हुआ लेकिन जब सैनिक वापस आए तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने क्या देखा युद्ध के पहले तीन दिनों में 200 सौ सैनिक मारे गए जब ऐसा हुआ तो ब्रूनों के पैर पर मदद के लिए एक संदेश बांधा गया जिसमें बताया गया कि हमारी सेना कहा छिपी हुई थी लेकिन ब्रूनो को ऑस्ट्रियाई लोगों ने गोली मार दी और वो संदेश दुश्मन के हाथ लग गया अगले सप्ताह में कई और सैनिक हो गए जब ऐसा हुआ तो अल्बर्टो के साथ मदद के लिए एक और संदेश भेजा गया लेकिन ऑस्ट्रियाई लोगों ने कबूतरों को ढूंढने के लिए बाजों को प्रशिक्षित किया था शायद अल्बर्टो को बीच हवा में ही पकड़ लिया गया क्योंकि वो और उसका संदेश कहीं नहीं मिले जब केवल एक दर्जन आदमी बचे तब ईसा को हवा में छोड़ा गया जब वो एक देवदार के पेड़ पर आराम कर रही थी तब एक ऑस्ट्रियाई निशानेबाज ने उसे गोली मार दी वो स्तब्ध और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी निशानेबाज ने फिर गोली चलाई उस समय मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था मैं शिविर में प्रतीक्षा कर रहा था और केवल अपने तीनों पंखों वाले मित्रों के बारे में सोच रहा था जिस स्थान पर मेरा दिल आमतौर पर धड़कता था वो एक खोखला स्थान था जहां ठंडी हवाएं चलती थी रात भर मैं ईसा बेला की पंखों की कोमल फड़फड़ाहट सुनने के लिए तनावग्रस्त रहा दुनिया में अपने नौ वर्षों में मैंने केवल इस छोटे बादल के रंग के पक्षी के प्यार को जाना था बारह दिन बारह महीनों के समान बीत गए ईसा नहीं आई मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर एक ऐसा आदमी बनूंगा जो जीवन भर ऊपर आसमान की ओर देखूंगा अगर वो दिन मुझे कभी मिला तो कभी स्त के समय मुझे लगा कि मेरे तंबू के पास कीचड़ पार कर रहा कोई चूहा था लेकिन वो चूहा नहीं था वो इसाबेला थी जो बड़ी मुश्किल से पंख फैलाए हुए मेरी ओर चल रही थी वो लगभग मर चुकी थी हमारे सैनिकों की लोकेशन यानी स्थिति बताने वाला संदेश अभी भी उसके पैर से चिपका हुआ था उसकी बहादुरी के कारण आठ आदमी जीवित रहे मैंने उसे साफ किया खाना खिलाया और उसके घायल पंखों की मरम्मत की फिर मैंने उसे अपने अंगरखे के अंदर छिपाकर रखा ताकि वो ठीक हो जाए और कोई उसे फिर कभी न ले जाए इसाबेला अपने शेष वर्षों में मेरे कंधों पर आराम से बैठी रही दादाजी ने मुझसे कहा लेकिन तुम्हें पता है कि वो एक प्रसिद्ध कबूतर था युद्ध के अंत में इटालियन हाईकमान ने उसे बैंगनी रिबन से बंधे रजत पदक से सम्मानित किया दादाजी ने अपना बटवा निकाला और मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जो इतनी हल्की और भूरे रंग की थी कि मैं मुश्किल से उस छोटे पक्षी को ढूंढ पाई लेकिन वो वहां था वो एक दुबले पतले मुस्कुराते लड़के के कंधे पर बैठा था मेरी इसाबेला मेरे साथ क्वींस में फॉरेस्ट हिल्स की मेट्रो से घर आती है मैं उसे चिकन तार वाली खिड़कियों वाले छोटे बक्से में लेकर जाती हूँ हर सोमवार सुबह स्कूल से ठीक पहले मैं ईसा को उड़ने देती हूँ मैं उम्मीद करती हूं कि वो मेरे पास वापस आ जाएगी लेकिन उसकी बजाय वो तेजी से ब्रुकलिन में दादाजी के घर पहुंच गई दादाजी के साथ मेरी रविवार की मुलाकात तक उसका वापस आना अब संभव नहीं लगता है वो रास्ता कैसे पहचानती होगी मैंने दादाजी से पूछा उन्होंने मुझसे कहा कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर चर्च की मीनारें याद कर लेते हैं दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियाँ उनका मार्गदर्शन करती हैं लेकिन मुझे पता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कबूतर गंध को सूंघ सकते हैं और उन गंधों को केवल पक्षी ही पहचान सकते हैं एक साल बाद मैंने इसाबेला को अपने घर आने के लिए प्रशिक्षण देना छोड़ दिया अपने दिल से मेरी चिड़िया एक ब्रुकलिन की लड़की है इसलिए जब मैं उसे सोमवार की सुबह रिहा करती हूँ तो उसके पैर से जुड़े एल्यूमिनियम कैप्स्यूल में हमेशा दादाजी के लिए आई लव यू का संदेश होता है मेरे 9 साल का होने से पहले रविवार को दादाजी और मैंने छत पर जन्मदिन की पार्टी रखी क्या आपको लगता है कि इस कभी मेरे पास आएगी दादाजी मैंने पूछा ओह हाँ उन्होंने जवाब दिया अगर तुम कबूतरों की भाषा जानती हो तो मेरे जन्मदिन के एक सप्ताह बाद भोर के समय मेरा टेलीफोन बजा जब मैंने अपनी माँ और पिता को रोते हुए सुना तो मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी उस दिन मैं स्कूल न जाकर घर पर ही रही मैं केवल इसाबेला और दादाजी के साथ हमारे रविवारों के बारे में ही सोचा जो पृथ्वी के किनारे पर सूरज की तरह गायब हो गए थे दादाजी की याद में ब्रुकलिन चर्च में एक लंबी सेवा हुई और फिर दादाजी के घर में एक लंबा दोपहर का भोजन आयोजित हुआ मुझे लोगों की बातें या फैंसी कपड़ों की सर सराहट सुनने में कोई रुचि नहीं थी मैंने उस दिन अपनी चाची द्वारा लाए गए सौ व्यंजनों में से एक भी टुकड़ा नहीं चखा न ही मैंने पुजारी को नमस्ते कही मैं छत पर घूमती रही और मैंने कबूतर खाने को खाली पाया सीढ़ियों घबराहट में चिल्लाकर कहाविडेंस रोड आईलैंड में कबूतर पालक को बेच दिया गया है उस रात मुझे नींद नहीं आई मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाकर शांत करने की कोशिश की मेरे पिता मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध लाए लेकिन अंततः वे भी बिस्तर में सो गए और मुझे उत्तरी आकाश की ओर देखने के लिए छोड़ गए मुझे अपने दादाजी के शब्द याद थे जिस स्थान पर मेरा दिल आमतौर पर धड़कता था वो एक खोखला स्थान था जहां ठंडी हवाएं चलती थीं। पांच बजे मेरी आंख लगी लेकिन छह बजे मेरी खिड़की पर कुछ खुजलाने की आवाज आई वो ईसा ही है वो पहली बार मेरे पास वापस आई थी संभवतः उसने सबसे पहले दादाजी के ब्रुकलिन मचान को देखा होगा और उसे खाली पाया होगा वो अपनी लंबी उड़ान से थक गई थी इसलिए मैंने उसे अपने तकिए पर बिठाया उसके पैर के चारों ओर मेरा एल्युमिनियम संदेश कैप्सूल अभी भी बधा हुआ था ऐसा लगा जैसे दादाजी मेरा आखिरी आई लव यू संदेश पढ़ने से चूक गए थे कैप्स्यूल खोलने के बाद मुझे एक नया संदेश दिखाई दिया लेकिन वो मेरी लिखाई बिल्कुल नहीं थी वो मेरे लिए दादाजी के पुराने जमाने के हाथ का लिखा हुआ एक संदेश था वे तुमसे जो भी कहें उनकी एक भी बात मत सुनना कबूतरों की भाषा सीखने के बाद मैंने उड़ना भी सीख लिया है अब देखना मैं जरूर आऊंगा और हां ईसा बेलो और मैं हमेशा ऐसा ही करते हैं